श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तान्त श्री रामकृष्ण देव के संबंध में गौरी पंडित की धारणा यह सुनकर गंभीर हो गौरी पंडित ने उत्तर दिया वैष्णव चरण आपको अवतार कहा करता है यह तो अत्यंत साधारण बात है मेरी तो धारणा यह है कि जिनके अंश से युग युग में अवतार वर्ग लोक कल्याण साधन के निमित्त संसार में अवतीर्ण हुआ करते हैं तथा जिनके शक्ति से वे उस कार्य को संपन्न करते हैं आप वे ही हैं उनके इस बात को सुनकर हंसते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले अरे वाह तुम तो उससे भी वैष्णव चरण से भी आगे बढ़ गए ऐसा क्यों यह तो बताओ कि मेरे अंदर तुमने क्या देखा है गौरी पंडित ने कहा शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर तथा अपने हृदय के अनुभव से ही मैं ऐसा कह रहा हूँ इस विषय में यदि कोई मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए प्रवृत्त हो तो मैं अपनी धारणा को प्रमाणित करने के लिए भी प्रस्तुत हूँ श्री रामकृष्ण देव बालक की तरह क उठे तुम लोग तो इस प्रकार की बातें कहते हो किंतु तो कौन जाने ये कहाँ तक सही है मैं तो कुछ नहीं जानता गौरी पंडित ने कहा यह ठीक है शास्त्र का भी यही कथन है कि आप अपने को स्वयं भी नहीं जानते हैं अतः दूसरे आपको कैसे जाने यदि आप कृपा पूर्वक किसी को अवगत कराएं तभी वह जान सकता है पंडित जी के इस प्रकार विश्वास की बात को सुनकर श्री कृष्ण देव हंसने लगे गौरी पंडित भी क्रमशः उनके प्रति आकृष्ट होने लगे उनका शास्त्रीय ज्ञान तथा साधना का फल इतने दिनों के बाद श्री कृष्ण देव के दिव्य संग के प्रभाव से पूर्ण परिणति को प्राप्त कर संसार के प्रति तीव्र वैराग्य के रूप में प्रकट होने लगा दिनों दिन उनका मन पांडित्य सम्मान सिद्धि आदि से हटकर ईश्वर के श्री चरणों में केंद्रित होने लगा उस समय गौरी पंडित को पांडित्य का अहंकार न रहा उनका दम्भ भी न जाने कहीं बह गया तथा उनकी तर्कप्रियता भी एकदम शांत हो गई उनको उस समय यह अनुभव हो गया कि ईश्वर के पाद पद्मों को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास न कर इतने दिनों तक व्यर्थ में ही उन्होंने समय गंवाया है इस तरह व्यर्थ में और समय नष्ट करना उचित नहीं है उनके हृदय में उस समय यह दृढ़ संकल्प हुआ कि सर्वस्व का त्याग कर ईश्वर के प्रति भक्तिपूर्ण हृदय से पूर्णतया निर्भरशील हो व्याकुलता के साथ उन्हें पुकारते हुए अपने जीवन के अवशिष्ट दिनों को बिता देंगे जिससे वे उनकी कृपा तथा दर्शन प्राप्त कर सकें इस प्रकार श्री राम कृष्ण देव के संग सुख तथा ईश्वर चिंतन में उनके दिन बीतने लगे बहुत दिनों तक घर से बाहर रहने के कारण उनको घर लौटने के लिए पंडित जी के पुत्र पत्नी तथा परिवार वर्ग बारम्बार पत्र लिखने लगे क्योंकि लोगों के द्वारा उनको इस बात का आभास प्राप्त हो रहा था कि दक्षिणेश्वर में किसी एक उन्मत्त साधु से मिलकर पंडित जी की मानसिक स्थिति बदल सी गई है कहीं वे दक्षिणेश्वर में आकर खींचतान कर उनको संसार में पुनः लुप्त न कर ले यह चिंता पंडित जी के हृदय में उन लोगों के पत्र से क्रमशः उत्पन्न होने लगी बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद गौरी पंडित ने उपाय ढूंढ निकाला तथा एक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण देव के श्री चरणों में प्रणाम कर सजल नेत्र से गौरी पंडित ने उनसे विदा के लिए प्रार्थना की श्री रामकृष्ण देव बोले क्या बात है गौरी सहसा विदा क्यों मांग रहे हो कहा जाना चाहते हो हाथ जोड़कर गौरी पंडित ने उत्तर दिया आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा सिद्ध हो ईश्वर को प्राप्त किए बिना पुनः संसार में मैं लौटना नहीं चाहता इसके बाद बहुत कुछ खोज करने पर भी किसी को गौरी पंडित का कोई पता नहीं चला इस तरह श्री रामकृष्ण देव बहुधा वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित के जीवन के विभिन्न बातों का हमसे उल्लेख किया करते थे साथ ही कभी कभी किसी विषय की चर्चा करते समय उन लोगों को इस विषय में कब क्या अभिमत व्यक्त करते हुए उन्होंने सुना था यह भी वे कहा करते थे हमें स्मरण है कि एक दिन किसी भक्त साधक को उपदेश देते हुए वे दे कह रहे थे मनुष्य में ठीक ठीक इष्ट बुद्धि के उदय होने पर तब कहीं भगवत प्राप्ति होती है वैष्णव चरण कहा करता था कि जब नरलीला में विश्वास उत्पन्न होता है तभी ज्ञान की पूर्णता होती है काली एवं कृष्ण के संबंध में कभी किसी भक्त की विशेष भेद बुद्धि को देखकर उसमें श्री कृष्ण देव कहा करते थे यह तेरी कैसी हीन बुद्धि है यह जानना कि तेरे ही इष्ट देव काली कृष्ण तथा गौरांग आदि सब कुछ बने हैं पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं तुझे अपने इष्ट को त्याग कर गौरांग प्रभु को भजने के लिए कह रहा हूं किंतु देश बुद्धि को त्याग देना तेरे ही इष्ट देव कृष्ण तथा गौरांग के रूप में प्रकट हुए हैं अपने हृदय में इस ज्ञान को बनाए रखना जैसे गृहस्थ की बहू ससुराल में जाकर ससुर सास ननन देवर जेठ आदि सभी को यथा योग्य सम्मान देती है भक्ति तथा सेवा करती है किंतु अपने हृदय की सारी बातों को खुलकर कहने तथा सोने का संबंध उसका एकमात्र पति के साथ ही है वह यह जानती है कि पति के कारण ही सास ससुर आदि उसके अपने हैं इसी तरह अपने इष्टदेव को पति की भांति जानना एवं उनके संबंध से ही उनके दूसरे रूपों के साथ संबंध है तथा उनके प्रति श्रद्धा भक्ति करनी है इस बात का ध्यान रखना यह समझते हुए उस द्वेष बुद्धि को दूर कर देना गौरी कहा करता था काली तथा गौरांग पर जब एक बुद्धि होगी तब मैं समझूंगा कि यथार्थ ज्ञान का उदय हुआ है